अब छह ऋचा वाले 54वें सूक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में सविता परमेश्वर के गुणों का वर्णन करते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है नष्ट उनका भाग्य जो संपूर्ण ऐश्वर्य और यश को देने वाले वंदना करने योग्य तथा स्तुति उपासना और उपदेश करने योग्य परमात्मा को छोड़कर अन्य की उपासना करते हैं फिर ईश्वर के गुणों को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जो परमात्मा सत्य आचरण में प्रेरणा करता और मुक्त सुख को देकर सबको आनंदित करता है उसी की सदा उपासना करो अब विद्वानों के विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे विद्वानों आप लोग जो हम लोग अविद्या से आप लोगों का अपराध करें वह क्षमा करने योग्य है और हम लोगों को अध्यापन और उपदेश से निरपराध ही करो अब विद्वानों के करने योग्य काम को कहते हैं भावार्थ हे विद्वानों जो ब्रह्म सब जगत को धारण करता और सूर्य और वायु से धारण करता है वेद के द्वारा सब सत्य का प्रकाश कराता है उसी की हम लोग उपासना करें भावार्थ हे भगवन आपने सब जीवों में निवास आदि जवाहर के लिए भूमि आदि लोक रचे इसी से आपके लिए धन्यवादों को समर्पण करके हम लोग आपके ऐश्वर्य में निवास करें अब पदार्थो देश से ईश्वर की सेवा को कहते हैं भावारथ हे मनुष्यों जिस जगदीश्वर की सृष्टि में हम लोग ऐश्वर्य वाले होते हैं और उन लोगों के रक्षा करने वाले संपूर्ण पदार्थ हैं उसी का हम लोग निरंतर भजन करें इस सुक्त में सविता ईश्वर विद्वान और पदार्थों के गुण का वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 54वां सुक्त और पांचवां वर्ग समाप्त हुआ अब दश ऋचा वाले 55वें सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र से विद्वान के गुणों का वर्णन करते हैं भावार्थ जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है वह परमेश्वर से स्वीकार किया जाता है हे मनुष्यों जो हमारा और आप लोगों का रक्षक है वही हम लोगों से सेवा करने योग्य है और जो अहिंसा से सब मनुष्यों को विज्ञान में धारण करते हैं वह और वे सत्कार करने योग्य हैं भावार्थ जो यथार्थ वक्ता सबके सुख की इच्छा करने वाले विद्वान जन हो वे ही सबके सब सुखों को करने योग्य होवें अब विद्वानों के विषय में गृहस्थ के कर्म को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे रात्रि और दिन मिले हुए वरताव करके संपूर्ण व्यवहार में कारण होते हैं वैसे हम दोनों विशेष करके हित चाहते हुए मित्र के सदृश वर्तमान स्त्री और पुरुष उत्तम गृह और बहुत सुख की सदा उन्नति करें फिर विद्ध विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जैसे न्यायकारी विद्वान लोग अधर्म संबंधी मार्ग का त्याग करके धर्म संबंधी मार्ग में चलते हैं वैसे आप लोग भी चलें भावार्थ जो मनुष्य सत्य के जानने और उसके आचरण करने की इच्छा करें वे सत्य ज्ञान को प्राप्त होकर सत्य के आचरण करने वाले होएं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे मनुष्यों जैसे मेघों के जलों से पूर्ण नदियां आवरणों को काट कर अंतरिक्ष में जलों को प्राप्त होती हैं वैसे ही आप लोग विद्या की दीप्ति को प्राप्त होकर सब विद्याओं की प्रशंसा करो भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि किसी सज्जन वा किसी पदार्थ का नाश और नशा करने वाले द्रव्य का सेवन सदा ही न करे और सदा विद्वानों और माता-पिता की शिक्षा को ग्रहण करे भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है हे विद्वानों जैसे विद्या से उपजित अर्थात वश में किया गया अग्नि कार्यों को सिद्ध करके बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त कराता है वैसे ही सेवा किए गए आप लोग विद्या और उपदेश आदि कार्यों को सिद्ध करके सबको ऐश्वर्य युक्त करो भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है जैसे प्रभात बेला सब जीवों की प्रिय करने वाली है वैसे ही विद्यायुक्त स्त्री सबको प्रिय होती है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उत्पोमा अलंकार है हे अध्यापक और उपदेशक जनों जैसे नियम से सूर्य वायु प्राण आदि और बिजली प्राप्त होते हैं वैसे ही आप हम लोगों को निरंतर प्राप्त होइए इस सुक्त में विद्वानों के गुणों का वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 55वां सूक्त और सप्तम वर्ग समाप्त हुआ अब सात ऋचा वाले 56वें सूक्त का प्रारंभ है उसके प्रथम मंत्र में द्यावा पृथ्वी अर्थात प्रकाश और भूमि के गुणों को वर्णन करते हैं भावार्थ जो मनुष्य पृथ्वी से लेकर सूर्य पर्यंत पदार्थों को जानते हैं वे धनवान होकर सबको सुखी करें भावार्थ जो मनुष्य पृथ्वी से लेके प्रकृति अर्थात प्रधान पर्यंत पदार्थों को उनके गुण कर्म स्वभाव से यथावत जान के कार्य की सिद्धि के लिए सम प्रयोग करते हैं वे सदा ही भाग्यशाली होते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जिस जगदीश्वर ने असंख्य भूमि आदि लोक आकाश रचे और व्यवस्था से वे चलाए हैं वह सदा ही उपासना करने योग्य है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा अलंकार है जो मनुष्य बहुत और बड़े पदार्थों से युक्त बिजली और भूमि को विशेष करके जानते हैं वे शीघ्र लक्ष्मीवान होते हैं अब शिल्प विद्या की शिक्षा को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ जिनके समीप से शिल्प आदि विद्या ग्रहण की जाती है उनका आदर मनुष्य सदा करें भावार्थ जो शिल्प विद्या में निपुण होते हैं उनका सत्कार यथा योग्य राजा आदि को करना चाहिए फिर शिल्प विद्या विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि सबके आधारभूत सबका कार्य सिद्ध करने वाली सूर्य और पृथ्वी को जानके अभिष्ट कार्यों को सिद्ध करें इस सुक्त में सूर्य और पृथ्वी के गुण और शिल्प विद्या शिक्षा वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 56वां सुक्त और आठवां वर्ग समाप्त हुआ अब आठ ऋचा वाले संता 9वें सूक्त का आरंभ है इसमें कृषि कर्म को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे उत्तम प्रकार शिक्षित और अनुरक्त सेना से वीर जन विजय को प्राप्त होते हैं वैसे ही कृषि अर्थात खेती कर्म में चतुर जन ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है जैसे बुद्धिमान खेती करने वाले जन सुंदर शुद्ध अन्नों को उत्पन्न करके सबको आनंद देते हैं वैसे ही खेती करने वाले जनों की उत्तम प्रकार रक्षा करके सदा उत्साह युक्त करें भावार्थ सब मनुष्यों को चाहिए कि वे जैसे अपने लिए उत्तम पदार्थ चाहते हैं वैसे ही अन्य जनों के लिए इच्छा करें भावार्थ खेती करने वाले जन उत्तम हल आदि सामग्री वृषभ और बीजों को इकट्ठे करके खेतों को उत्तम प्रकार जोतकर उसमें उत्तम अन्नों को उत्पन्न करें भावार्थ खेती करने वाले जन प्रथम खेती के करने की विद्या को ग्रहन करके पश्चात यथा योग खेती कर धन और धान्य से युक्त सदा हो। भावार्थ इस मंत्र में उपमा वाचक लुपत उपमा लंकार है। हे मनुस्यों! जैसे उत्तम प्रकार संपादित खेती की धरती उत्तम अन्नों को उत्पन्न करती है वैसे ही ब्रह्मचर्य से विद्या को प्राप्त हुआ जन उत्तम संतानों को उत्पन्न करता है और जैसे भूमि का राज्य ऐश्वर्य कारक है वैसे ही परस्पर प्रसन्न स्त्री और पुरुष बड़े ऐश्वर्य वाले होते हैं भावार्थ सब कृषि कर्म करने वाले जन विद्वान क्षेत्र जोतने वाले का अनुकरण करके कृषि की वृद्धि को उत्पन्न करें भावार्थ कृषि कर्म करने वाले मनुष्यों को चाहिए कि उत्तम भाल आदि वस्तुओं को हल से भूमि को उत्तम करके अर्थात गोड़ के उत्तम सुख को प्राप्त हो वैसे ही अन्य आदि के लिए सुख दें इस सुक्त में कृषि कर्म के वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पूर्व के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 57वां सुक्त और नवम वर्ग समाप्त हुआ